आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो <laughs> नमस्कार आप सुन सुनते रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट फोर एफ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास मेहमानों को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं तो आइए आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ शशि पटेल हैं जो भोजपुरी फिल्में बनाते हैं प्रोड्यूसर के रूप में काम करते हैं अलग अलग जो है टीवी प्रोग्राम्स या शूट करना या रिकॉर्ड करना ये उनकी हॉबी है तो आज के शो में शशि पटेल का बहुत बहुत स्वागत है जी नमस्कार नमस्कार कैसे हैं शशि पटेल बहुत अच्छा और बताइए अपने बारे में हमारे श्रोताओं को क्योंकि आपकी आवाज़ से पहली बार रूबरू हो रहे हैं तो आप अपने बारे में विस्तार से बताइए जी सबसे सब पहले रेडियो मधुबन को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस मंच पे जिसे को निमंत्रित किया हम्म हम्म हम्म उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी जी परिवार के बारे में बताइए आप बेसिकली मेरा जन्म नॉर्थ ईस्ट में डिब्रूगढ़ एक ज़िला है डिब्रुगढ़ में हुआ था अच्छा। वहाँ मेरे पापा बीएसएनएल से जॉब में थे और उनका अटैचमेंट इंडियन एयरफोर्स से था हुँ, हुँ, हुँ। तो उसी कैंपस में रहना हुआ वहीं से हमारी शिक्षा दीक्षा हुई हुँ, हुँ, हुँ। और डी डी आर कॉलेज से मैंने बी का अपना डिग्री लिया हुँ, हुँ, हुँ। और उसी दौड़ में कला की ओर एक हमेशा झुकाव रहता था कि चलिए कुछ सुनते हैं पहले सुनने का ही एक आनंद होता था सुनते सुनते धीरे धीरे अंदर एक क्रिया जगी और उसके अंतर्गत निर्माण के लिए एक अवसर मुझे मिला और वहाँ से एक छोटी सी शुरुआत वहाँ के रीजनल भाषा जो आसामीज भाषा है उस भाषा में मैंने पहली बार ऑडियो का निर्माण किया अच्छा एज ए प्रोड्यूसर और वहाँ से मेरा सफर शुरू हुआ अच्छा अच्छा और परिवार में मेरे अलावा मेरी चार बहने हैं भाई में मैं अकेला हूँ और सभी सेटल हैं अपने अपने जगह अच्छा अच्छा पापा हमारे रिटायर हैं और फिलहाल मेरा रहना हो रहा है मुंबई और समय मिलता है तो फिर अपने घर हाजीपुर मेरा वैशाली जिला के हाजीपुर का निवासी हूँ जो कि बिहार में एक वैशाली स्थान रखता है वहीं का वासी हूँ तो मुंबई में आप क्या करते हैं मुंबई आना जाना रहता है जैसे हम लोग फिल्म प्रोड्यूस करते हैं तो कभी रिकॉर्डिंग करने के लिए जाना पड़ता है अपनी फिल्मों के लिए अपने लिए सिनेमा के आर्टिस्टों से मिलना पड़ता है टेक्नीशियन से मिलना पड़ता है या बनी हुई फिल्मों के लिए सेंसर करना पड़ता है अच्छा इस सिलसिले में मुंबई आना जाना लगा रहता है लगा रहता है अच्छा अच्छा तो <laughs> इस फिल्म लाइन से कैसे जुड़ना हुआ आपका फिल्म लाइन से जुड़ना हुआ संजोग कहिए ऊपर वाला का मैं जहाँ रहता था मेरे घर के आगे थिएटर था हुँ, हुँ, हुँ, और पता ही नहीं था उस समय चाइल्डहुड में, में कि सिनेमा क्या होता है और उसी से जुड़ा हुआ आ, एक शुरुआत हाँ, हुआ थिएटर के पीछे ही रहना होता था हाँ, हाँ, हाँ, जिसके वजह से ये हाँ, एक भाव आया और एक नया मोड़ लिया हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, जिसके वजह से फिल्मों में आने का रुचि बन गया और शुरुआत अपना एल्बम से किया ही हु� प्रोड्यूसर के रूप में और मैं उस गाना को गुनगुना सकता हूँ जिससे मेरी शुरुआत हुई थी वो आपका आसामीज भाषा का है अगर आप चाहें तो मैं <laughs> आसामी गुनगुना दीजिए लेकिन हिंदी लोग समझते हैं <laughs> जी जी लेकिन एक है शुरुआत जी एक वहाँ का रिजनल सॉन्ग है जो चौदह जनवरी को हम लोग पूरे देश में कोई मकर संक्रांति मनाता है कोई पंजाब में बैसाखी मनाता है तो उसी तरह से आसाम में लोग बीहू मनाते हैं अच्छा अच्छा वह एक उन लोगों का सांस्कृतिक पर्व है कल्चर प्रोग्राम है उसमें इस गाना को लोग रखते हैं बड़े शौक से अच्छा तो मैंने अच्छा। उसी को लेके शुरुआत की थी इसलिए वो गाना हमेशा याद रहता है <laughs> उसका एक लाइन है जीवन तुम एवर है यह वहाँ का भाषा यानी कि जीवन में मैंने एक ही गलती किया वो गलती था मैंने आपसे प्यार करके गलती किया ये इसका भाव <laughs> है ही भाव है <laughs> यहाँ से एक सफ़र शुरू हुआ जी जी और ये आसामी से मेरा सफ़र भोजपुरी की ओर हुआ चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका सफ़र शुरू हुआ और फिर अब तक क्या क्या काम किया है उसके बारे में बताइए वहाँ से वापस बिहार आने के बाद यहाँ मैं अपने ऑप्शन को ढूंढ रहा था कि किस तरह से इंडस्ट्री में जाऊँ तो अपने डिपार्टमेंट को ढूंढते-ढूंढते मुझे मिला रास्ता और भोजपुरी इंडस्ट्री नजर आया उस समय में काफ़ी दौड़ था वीडियो एल्बम का तो मैंने पहला फिर यहाँ बिहार में एक ऑडियो एल्बम से शुरुआत किया फिर भोजपुरी का जिसका नाम था हेरा फेरी और उसमें अमर केसरी मुंबई के बहुत बेहतरीन गायक उन्होंने गाया और वहां से फिर बिहार में 2003 से भोजपुरी का सफर मेरा शुरू हुआ उसके बाद मैंने अनगिनत एल्बम बनाई एज ए प्रोड्यूसर मैं गाता नहीं हूँ शिव से जुड़ा हुआ बनाया कुछ रोमांटिक बनाया यही भोजपुरी का मेरा शुरुआत हुआ उसके बाद फिर कुछ आगे बढ़ा उसी कल्चर को लेके तो हमारे कुछ जानने वाले दर्श न्यूज एक चैनल है उस चैनल से मेरा संबंध बना इसी तरह से धीरे धीरे चैनलों के लिए भी कुछ कुछ टेली प्रोग्राम वगैरह करने लगा नहीं। इसी क्रम में आगे बढ़ता रहा अपना सफर और एक अच्छा भोजपुरी फिल्म करने का अवसर मिला मुझे एज ए प्रोड्यूसर क्या नाम था फिल्म फिल्म का नाम है काशी काशी अच्छा अच्छा इसमें क्या बताया है इसका एक स्लोगन है एक डिवोशनल लव स्टोरी पर आधारित है एक भक्तिमय प्रेम कथा है अच्छा अच्छा जिसमें मुंबई से हमारी हीरोइन प्रतिभा पांडे है अनीता सिंह आर्टिस्ट है जफर खान है अंजू सिंह है तमाम कलाकारें इसमें है कृष्ण नंदन त्रिपाठी हीरो हमारे हैं मैंने पहली बार उनको लॉन्च किया है और मनीष सिंह है राज है इस तरह से जो भी है आर्किस्टों को ले क्रिएट किया हूँ और अभी पिक्चर सेंसर में है सेंस... रिलीज हो गया नहीं हो। जी नहीं सेंसर में भी सेंसर में कब रिलीज होगा कुछ अगले साल चांस है उसका अच्छा अच्छा, अच्छा। पंद्रह जनवरी के बाद रिलीज होने चाहिए चलिए शशि पटेल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ब्रेक पे आप लोग गाने सुनाते हैं तो हिंदी फिल्मों का कोई भी गाना जो आपको अच्छा लगता है उसमें से एक गीत थोड़ा सा सुनाइए जी <laughs> एक बहुत ही अच्छा किशोर कुमार का मोटिवेशनल सॉन्ग है जी जी रुक जाना नहीं तुम कहीं हार के काटों पे मिलेंगे साये बाहर के ओ <laughs> राही ओ राही राही ओ राही जी एक शक्ति उत्पन्न होता है इस गाने को सुन इस तरह के कुछ गाने हम लोग अपने सफ़र के दौरान इस्तेमाल करते हैं कि लोकेशन पे जा रहे हैं नहीं, नहीं, नहीं। आगे क्या क्या करना है इस तरह के तमाम गाने हैं हम लोग चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और बहुत ही प्यारा सा कि का गीत आपने याद कराया है ओ राही ओ राही इस गाने को जिसमें हमें सभी को मोटिवेशन मिलता है क्योंकि कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक रुकाव आता है और उस रुकाव को तेजी देने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाने के लिए हमें ऐसे गीत तो चाहिए होते हैं जो हमें मोटिवेट करें तो वो किशोरदा का ये बहुत ही खूबसूरत गाना है जो हम सभी को कहीं ना कहीं किसी भी राह में मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए तो ये रुकते कदम को रोके नहीं आप आगे बढ़ते रहें इसी भावना के साथ आगे एक बहुत ही खूबसूरत गाना किशोरदा का ये अभी आपके लिए आप सुनाए हैं रिडवर वन नाइनटी सुनते रहो मुस्करा रहो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 O rahi, o rahi. लोगों को उनका सब कुछ देके तू तो चला था दीवाना शान सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के काटो पे चल के मिलेंगे साए बाहर के ओ राही ओ राही ओ राही, ओ राही नमस्कार दोस्तों मैं अनुज कुमार द्विवेदी डायरेक्टर और सोनेमाटोग्राफर दोस्ती का शुक्रिया दोस्ती का शुक्रिया कुछ इस तरह अदा करूं आप भूल भी जाओ तो मैं हर पल याद करूं हर पल याद करूं बाबा ने बस इतना सिखाया है मुझे बाबा ने बस इतना सिखाया है मुझे कि मैं खुद से पहले आपके लिए दुआ करूं आपके लिए दुआ करूँ और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो ओम शांति ओम शांति नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और काफी अच्छी बातें हो रही हैं शशि पटेल हमारे साथ हैं और उनसे बातें हो रही हैं तो शशि जी मैं जानना चाहूँगा कि इस ब्रह्म कुमारी संस्था से आपका कैसे जुड़ना हुआ यहाँ ग्लोबल सबमिट जो विश्व शिखर सम्मेलन हो रहा है उसमें कैसे आना हुआ जी जी बहुत ही सुंदर सवाल है और ब्रह्मा कुमारी आज पूरे देश से नहीं पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है एक साधन है हुँ, हुँ, हुँ. और इससे मेरा लगाव मेरे नज़दीक की एक पहचान की हमारी भाभी है हु. जो बराबर कहती थी कि मुरली सुनने चलना है मुरली सुनने चलना है विगत चार पाँच सालों से जब भी उनके पास जाता था एज ए आर्टिस्ट भी है भाभी अंजू सिंह नाम है तो उनके यहाँ जाने से फिर उनको कहता था कि चलिए कुछ रिकॉर्डिंग कर लेते हैं तो कती थी बाबा का मुरली सुन लो मैं कहता था कैसा मुरली लेकिन उनके प्रेशर से एक दिन लगा कि नहीं चलना चाहिए और फिर मैं हाजरी लगाया लगने के बाद उसी क्षण एक अनुभूति हुई कि नहीं, नहीं। वास्तव में शक्ति है भले भाभी को मोटिवेट करने नहीं आया हो या नहीं समझा पाई हो लेकिन कहीं न कहीं एक जिज्ञासा जगा और जुड़ गया और निरंतर जुड़ा ही रह गया वहाँ क्लासे होती हैं क्लास करने लगा योग लगाने लगा और बहुत ही अच्छा फील बहुत अच्छा फील किया और बहुत तब्दीली भी आई है बहुत अशांति सुकून है चलिए शशि जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया भाभी जी की प्रेरणा से आप गए और आप अध्यात्म क्या है और यहाँ पर एक अनुभूति जो आपने की है वो अपना पर्सनल अनुभूति हर एक को होता है जो अनुभूति आपको पकड़ के रखता है तो आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं और मुरली का मतलब होता है कि पॉजिटिव थाट जो हम सभी को हर सवेरे वहाँ पर दिया जाता है ब्रह्मा कुमारीस में जो आप सुनते हैं और इसके साथ में आप योग करते हैं यानी ध्यान करते हैं मेडिटेशन करते हैं जिससे आपको ऊर्जा मिलती है तो ये एक अपनी रोज की अनुभूति आप कर सकते हैं क्योंकि ब्रह्मा कुमारी हर रोज़ जो है ये सेशन्स होते हैं और आप बेसिक आपका कोर्स हो जाता है तो आप इस सेशन को हर रोज अटेंड कर सकते हैं तो हर व्यक्ति का अपना क्षमता है अपना टाइम है जिसको जैसा समय मिलता है वैसे अटेंड करता है और एक बार अच्छी अनुभूति हो जाता है तो फिर वो रेगुलर भी इन चीज़ों को करने लगता है तो वैसे ही शशि जी ने भी अब रेगुलर जो है इन चीज़ों को अपने लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश में है और इन चीज़ों को सुन रहे हैं समझ रहे हैं मेडिटेशन भी ध्यान भी कर रहे हैं और साथ ही साथ फिल्म लाइन में अपना काम भी कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है और इन फ्यूचर आप क्या सोच रहे हैं किस तरह की फिल्मों में आप जुड़ेंगे या फिर क्या प्लान है आपका इन फ्यूचर इस इंडस्ट्री को लेकर क्या करने वाले हैं आप इस इंडस्ट्री को लेके बहुत सारे प्लाने हैं जिस तरह से दौड़ जो भाग दौड़ का चल रहा है उस दौड़ में मैं ज़्यादातर चाहता हूं अत्याधुनिक फिल्मों का निर्माण करो जिससे हमारे समाज को हमारे नौजवान को देश को एक मैसेज मिले मतलब रिक्सी होता है कमर्शियल फिल्म में लोग कहते हैं कि इस तरह की फिल्में नहीं चलती है लेकिन एक दौर फिर आ चुका है हुँ, हुँ, आज बनने लगा है बॉलीवुड में काफी फिल्में ऐसी बन रही का तो आगे का बहुत सारा प्लान है हुँ, हुँ, उसमें एक प्लान अब सबसे ज्यादा प्लान मेरा झुकाव है कि मैं वर्मा कुमारी कुछ करूँ कुछ करूँ कुछ एपिसोड में ऐसा करूँ जी जिससे सबको सिनेमा के माध्यम से टीवी के माध्यम से लगे कि हाँ ये चीज़ें होनी ये चाहिए ये चीज़ें होनी चाहिए तो ऐसा कुछ प्लानिंग है जो मैं बिल्कुल करूँगा चलिए बहुत अच्छी बात है और आप करें हम आपके साथ हैं और मैं चाहूँगा कि जैसे आप बिहार से पधारे हुए हैं वहाँ आपका जन्म हुआ है तो वहाँ के कुछ टूरिज़म की बातें जो आपको लगता है कि ये सभी लोगों ने देखना चाहिए तो ऐसे कुछ टूरिज़म की बातें बताइए जी जी हाँ बिल्कुल है जहाँ से जो जिला में रहा है वैशाली वैशाली से पूरा वहाँ वैसी जननी है जहाँ से पूरा लोकतंत्र का जो पार्लियामेंट है वहीं से उसकी शुरुआत हुई है अच्छा, भारत का अच्छा। संविधान वैशाली से ही बना है उसी के आधार पे बना है और वहाँ गौतम बुद्ध ने समय दिया अपना गौतम बुद्ध की भूमि है उसके बाद वैशाली के बाद नालंदा है जो बहुत बड़ा वहाँ विश्वविद्यालय भी, भी है और राजगीर है गया है बोध गया है बुद्धिस्ट का बहुत बड़ा सेंटर है और तमाम जगह है सोनपुर हरियर क्षेत्र जो विश्वविख्यात मेला है पशुओं का मेला है कपड़ों का मेला है और बाबा हरिहर नाथ उस क्षेत्र का नाम है हरिहर नाथ यहाँ एक समय कहा जाता है कि भगवान विष्णु का आगमन हुआ था उस धरती पे अच्छा अच्छा तो बहुत पवित्र और पूजनीय धरती है तो इस तरह से बहुत से पर्यटक स्थल बिहार में है इसके अलावा आप कौन कौन सी जगह भारत में घूमे हैं आप भारत में मेरा सबसे लंबा सफर वैष्णो देवी का रहा है जम्मू कश्मीर माता के दरबार में छह बार हाजिरी लगाया हूँ हरिद्वार में भी मेरा दौड़ा हुआ है राम जन्मभूमि का भी मैंने दौरा किया सरजुग नदी में भी स्नान है रामगढ़ी को भी देखा उसके बाद काशी विश्वनाथ भी, भी दर्शन किया मैं हमारे बिहार में हरिहरनाथ बैद्यनाथ जो बाबा धाम कहते हैं अच्छा अच्छा और नॉर्थ ईस्ट में माँ कामाख्या का मंदिर तमाम जो भी भक्ति स्थल है वहाँ तक का अवसर मिला है मुझे दर्शन करने का और मैंने किया <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात है कि आपको अलग अलग जगह का दर्शन करने का मौका मिला आप कर रहे हैं और आगे भी इस तरह से भक्तिमय जगहों पर आप जाने की कोशिश करेंगे मैं चाहूँगा कि आपकी हॉबीज़ आपकी रुचि के बारे में बताइए कि आपको क्या खाना पसंद है क्या सुनना पसंद है खाना <laughs> बिल्कुल मैं सादगी जी। और रुचि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ रुचि है जब भी उठो सिनेमा के लिए काम करो काम करते करते सिनेमा को लेकर सो जाओ सिनेमा को लेकर दौड़ो और आज यहाँ पे भी संजोग रहा है कि सिनेमा से ही जुड़ा हुआ बातें हो रही है तो एक सफल निर्माता का जो सफर है भारतीय सिनेमा में उसमें प्रवेश करने के लिए जो भी एक्टिविटी होनी चाहिए फिल्मों के प्रति तो उस तरह का योजना बनाते रहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म बना सकूँ और देश को समाज को मैसेज दे सकूँ कि सिनेमा एक जरिया है जिससे कुछ पाया जा सकता है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को आपकी बातें सुनकर कहीं ना कहीं प्रेरणा मिला होगा कि किस तरह से हम अपने काम को कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं और निरंतर जो है अपने कार्य करते हुए ईश्वरीय जो विधि है उसको समझ के और मेडिटेशन ध्यान करना ये अपने आप में एक चैलेंज होता है जो आप कर रहे हैं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 saat मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है ही मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा